साखिया के न उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम मंत्र का विचार कर रहे थे के नित पतती प्रेषित मन इसमें ईशितम और प्रेषितम ऐसे दो शब्द जिसमें एक ही धातु है ईश धातु भाष्यकार कहे ईशितम में इट हुआ ये छांदस है टिकाकार कहते हैं ईट होने से गुण होना चाहिए किंतु तो गुण नहीं किया गया ये छंदस है तो गुण होने के लिए क्या उपाय है जब निष्ठा प्रत्यय हुआ तो कित होने से निष्ठा प्रत्यय कित है कित होने से गुण क्यों नहीं होगा कि टीचर निषेध करेगा तो गुण नहीं होना चाहिए तो फिर फिर भी टिकाकार कहते हैं कि गुण होना चाहिए था क्यों कहते हैं कि सेट से सेट कित न इसका अनुवर्तन कराएंगे निष्ठा सिंह शिवदी मिदि शिवदी धृषह वो सूत्र में अनुवर्तन करा करके सेट निष्ठा कित न ऐसा हम सूत्र बनाएंगे तो फिर यहाँ भी सेट निष्ठा है तो कित नहीं होगा तो गुणा हो जाएगा ऐसे टीकाकार कहें आगे कहा गया अनुबंध विकल्प अर्थात अनुबंध शब्द का अर्थ सूत्र सूत्र का अर्थ जो उसमें ईशु और ईश इस प्रकार के कहा गया अर्थात दोनों प्रकार के सूत्र मिलते हैं कहीं ईशु व्यवहार हुआ वाला सूत्र और कहीं ईश व्यवहार होना वाला सूत्र आगे हम लोग चार नंबर टिप्पणी देख रहे थे उसका द्वितीय पंक्ति में पाठ दिविध्य प्रचयात अर्थात ईशु और ईस दो प्रकार की पाठ ये प्रचयात विस्तार लोग व्यवहार करते हैं उनसे ईसि धातु और उदित वैकल्पिकत्व अंगीकारात् अंगीकरणात्सु धातु उसमें ईशु उदित है ये विकल्प अर्थात ईसा तो भी है ईशु भी है एक ही अर्थ वाला बाकी तो ईश आभीक्षण ईसा ग वो दोनों भिन्न अर्थ वाला है इसी ईशु इच्छा धातु वाला भी ये दोनों अर्थ है तथा तो अगर यदि उदित्व एवं नियतम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं ये उदित है अगर हम उदित ही मानेंगे यदि नियतम अभविष्य ये कौन सा लकार का हुआ लिंग लकार अर्थात अगर ऐसा हम मानेंगे ऐसे टिप्पणीकार कह रहे हैं क्योंकि दोनों पक्ष अभी एक भाष्य पक्ष एक टीका पक्ष टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अगर भाष्य मत को हम ग्रहण करेंगे अगर नियतम अभविष्य तदा अभी ईशु उदित हो गया जो उदित हो जाएगा उसको उदित वो वाह ये सूत्र ये सूत्र क्या करेगा त्वा में इट विकल्प करेगा अभी ईशु अगर उदित हो गया उसको त्वा में वैट कतया वैट कतया अर्थात व ईट व इट अर्थात विकल्प इट हो जाएगा जहा ईशु धातु के पर में त्वा प्रत्यय आएगा त्वा प्रत्यय किस सूत्र से होता है समानकर्तिक पूर्व काले तो जब ईशु धातु से त्वाप्रत्य होगा तो उसको अभी ईट विकल्प हो जाएगा और जिस धातु को कहीं भी ईट विकल्प होगा उस धातु को यश्य विभाषा ये सूत्र आकर के कहेगा आपको निष्ठा में ईट नहीं होगा जिस धातु को कहीं भी ईट विकल्प होगा उसको निष्ठा में ईट नहीं होगा अभी ईशु धातु उदित होने से ईट विकल्प हो गया कहाँ ईट विकल्प हो गया मतलब किस प्रत्यय रहने पर ईट विकल्प हुआ त्वा अप्रत्यय रहने पर तो अभी त्वा प्रत्यय में ईट विकल्प हो गया त्वा प्रत्यय में ईट विकल्प होने से निष्ठास में ईट नहीं होगा निषेध हो जाएगा वो निषेध करने वाला कौन है यश्य विभाषा वो निषेध कर देगा तो अभी अगर हम यशु धातु को उदित मानेंगे तो उसको अभी इसी तमें तो ईट होना चाहिए था फिर नहीं होना चाहिए था तो भाष्यकार कहते हैं कि ईट होना नहीं चाहिए था किंतु किया गया ये छांदस है अरे यश विभाषा इति निष्ठायाम ये नया पुस्तक में आप लोग लिखे होंगे नीचे इसको ये तो नहीं है तो बैटकतया के आगे है ये पंक्ति जो आप लोग लिखे होंगे यश विभाषा निष्ठायाम इषेधात इट छांदस इट के आगे पुराना पुस्तक में एक शकार अधिक है तालुस वो कट जाएगा तो इट छांदसोक्तिर अयोक्षत अयोक्षत ये कहाँ का रूप हो जाएगा ये विलरिंग का अर्थात ईट नहीं होना चाहे मतलब ईट छांदस कहा गया ये बात ठीक ही रहेगा अयोक्ष युक्तयुक्त है युजिर अयोक्षता अर्थात यदि हम ईशु धातु को उदित्व नियतम अभविष्य अगर होता तब यहाँ छांदसुक्ति भाष्य मत ये भी युक्ति युक्त होता ये भाष्य अनुसार हो गया अभी कहेंगे नहीं नहीं उदित नहीं है अनुदित मानेंगे अनुदित श्या अभ्युपगम ईष धातु उदित नहीं है तो ईष है तो ईष होगा तो तीस सह लुभ रुष ऋष उसमें ग्रहण है अभी वो सूत्र कहता है ईट विकल्प करेगा कहाँ करेगा तादि प्रत्यय पर में रहने पर अभी देखिए तिश सह कहेगा कि तादिप्रत्यय पर में रहने पर ईट विकल्प होगा जो निष्ठा है वो तादी है, है अर्थात निष्ठा पर होने से ईट विकल्प होगा और यशाषा क्या कहेगा जिसको कहीं भी ईट विकल्प होगा उसको निषेध कर देगा कहा निषेध निश्थ करेगा निष्ठा में निषेध करेगा अर्थात वहीं बैठे पीछे बैठे, वहीं पीछे बैठ जाइए तो, अभी निष्ठा प्रत्यय परमे रहने पर ईट विकल्प होगा किस सूत्र से तीस असहसे और निष्ठा प्रत्यय परमे रहने पर ईट निषेध हो जाएगा किस सूत्र से देखिए दोनों सूत्र कार्य कर पाएंगे क्या एक कहेगा हम विकल्प करेगा दूसरा कहेगा निषेध करेगा ये होगा तो वो हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा अगर विकल्प करने वाला कहेगा हम विकल्प करेगा ये निषेध करने वाला कैसा करेगा अगर निषेध करने वाला कहेगा हम निषेध करेगा विकल्प करने वाला कैसा विकल्प करेगा इसलिए ये दोनों अर्थात एक साथ नहीं हो पाएंगे अगर होगा तो कहा जाएगा आत्माश्रय दोष जिस निष्ठा को मान करके विकल्प कर रहे हैं उसी निष्ठा को मान करके आप निषेध कर रहे हैं ये तो आत्माश्रय दोष कहा जाता है तो अभी क्या निर्णय करना पड़ेगा कहेंगे तीस सह विकल्प करने से यश विभाषा कार्य करना चाहिए निषेध करना चाहिए अभी कहा जाएगा कि ये जो यश्य विभाषा निषेध करेगा अभी ये निष्ठा को छोड़कर के अन्यत्र निषेध करेगा क्योंकि निष्ठा में तो विकल्प हो रहा है और विकल्प होने पर आप निषेध करने वाले हैं इसलिए उपजीव्य हो गया विकल्प वाला सूत्र और उपजीव उपजीव्य आश्रय अभी सह आश्रय उसको मान करके यश कार्य करेगा तो यश विभाषा हो आश्रित आश्रय और आश्रित में बलवान कौन होगा आश्रय इसलिए तीस सह बलवान होगा अगर सह बलवान होगा तो यश को उसका स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ेगा कह तो गया ठीक है आप बलवान है तो हम आपका स्थान छोड़ देते हैं अन्यत्र निषेध करेगा हम्म कोई प्रश्न है ठीक तो तो है जहां उदित का बात है वहां तो यश विभाषा स्वतंत्र है बिल्कुल निषेध कर देगा किंतु जहां तीस सह आता है क्योंकि यश विभाषा नहीं कहता कि हम इतना जगह में चरितार्थ हो गया यहां इसलिए काम नहीं करेगा नहीं है यहाँ ये उदित पक्ष नहीं है ये कहते हैं यदि अनुदित्व अभविष्य अनुदित्य अभ्युपगम है ये अनुदित पक्ष मान करके ये विचार चला उदित पक्ष में तो उदित विकल्प हो जाएगा ये से विभाषा निषेध कर देगा उस पक्ष में कोई विवाद नहीं है तीस ये क्या करेगा तीस सह लुभ रुसरिशह ये तादु प्रत्यय पर पर ईट विकल्प करेगा ना विकल्प सूत्र है करेगा तो अर्थात तो अभी जो सह है उसको तादी प्रत्यय चाहिए तादि प्रत्यय निष्ठा में मिलेगा ना त्रिच में मिलेगा ना ताश में मिलेगा मिलेगा तो तीनों जागा में मिलेगा अभी तीनों जागा में मिलने से हम कहेंगे कि एक जागा छोड़ दो बाकी दो जागा में अब चरितार्थ हो रहे हैं Sea, ये हो गया आश्रय सूत्र को हम कह रहे हैं कि आपका तीन जगह है आप दो जगह से काम चलाए एक जगह को छोड़ दीजिए हम आश्रय सूत्र को कह रहे हैं और आश्रित तो सूत्र हो गया यशा उसका भी तो बहुत स्थान है उसको हम कह रहे हैं कि आप एक जगह छोड़ दो आश्रय को कहेंगे आप एक जगह छोड़ दो और आश्रित को कहेंगे एक जगह छोड़ दो कौन सा अधिक तर्क है आश्रय को जो मुख्य है उसको कहेंगे आप थोड़ा हट जाओ अथवा जो है है है उसको कहेंगे कहेंगे हट जाओ को कहेंगे। है क्योंकि आश्र, तो है। उसको कहेंगे आप निष्ठा वाला जगह छोड़ दीजिए क्योंकि आपको तो ये जगह छोड़ने से आपको असिध नहीं हो रहे आपको तो अन्यत्र से प्राप्त है आप होंगे तीस भी निष्ठा में चरितार्थ हो इसके लिए और तर्क देंगे कि तीस मतलब इस विषय में और तर्क आगे देंगे तो अभी हो गया कि यश्य विभाषा निष्ठा को छोड़ करके अन्यत्र निषेध करेगा ये पंक्ति आगे देखिए अनुदित अभ्युपगमे तु तीस सह इत्यादेश अभी तीस सह ये क्या करता है तादि सामान्य विषय तया ये तादि सामान्य सभी तादि में तीस सह कार्य करने वाला है करने से यस्य भाषा अश्य च अभी यस्य विभाषा हो गया आश्रित सूत्र ये क्या करेगा निष्ठा अतिरिक्त यस्य विकल्प इति यशाषातिषेद अभी यस्य विभाषा किसको आश्रय करेगा कहेंगे निष्ठा अतिरिक्त में जहाँ विकल्प हो रहा है यस्य विभाषा वहीं जाकर के निषेध कर देगा जिसको निष्ठा में विकल्प प्राप्त है उसको यश विभाषा नहीं जाएगा क्योंकि यश विभाषा आश, आश्रित सूत्र है तो वो निष्ठा में जहां ईट विकल्प है वहां ये नहीं जाएगा कहेगा तो निष्ठा अतिरिक्त में हम निषेध करेगा तभी निष्ठा में ईट विकल्प फिर प्राप्त हुआ क्योंकि यश विभाषा निषेध नहीं किया प्राप्त हो जाने से जिस पक्ष में ईट आ गया तृतीय टिप्पणी में कहा गया था कि हम योग विभाग करके जब ईट हो जाएगा तो गुण कर देंगे योग विभाग करके तो इस पक्ष में अभी क्या हुआ कि निष्ठा अतिरिक्त जहाँ विकल्प होगा वहीं यस्य विभाषा इतिश्य प्रसर अभ्युपगम प्रसर प्राप्ति तो यस्य विभाषा ये सूत्र का निष्ठा अतिरिक्त में जहाँ विकल्प होगा वहीं उसका प्रसार प्रसर अर्था प्राप्ति तो अभी यस्य विभाषा अन्यत्र प्राप्त होगा होने से अभ्युपगमे न ईशेर निष्ठायाम विकल्प संभवात तो इस धातु को जो निष्ठा में ईट विकल्प हो रहा है उसको यश विभाषा निषेधन नहीं करेगा नहीं करेगा तो ईट प्राप्त हो जाएगा तो होने से गुण होना चाहिए था जो तीन नंबर टिप्पणी में कहा गया था योग विभाग करके गुण होना चाहिए था किंतु गुण नहीं हुआ गुणाभावन एव छांद उक्ति गुण होना चाहिए था योग विभाग से नहीं किया गया ये छांदसत्व उक्ति ये किसका मत हुआ टीका कार का मत हुआ तो ईट तो प्राप्त है क्योंकि ईट विकल्प हुआ तो ईट तो प्राप्त है ईट होने से गुण होना चाहिए था ये नहीं हुआ अभी ये टीकाकार वाला मत हुआ अच्छा ये लोग कहते हैं कि तीस सह को विभाषा निषेध नहीं करेगा क्यों कहते हैं कि तीस सह आश्रय है यश विभाषा आश्रित है दोनों भी अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ हो रहे हैं किसको अगर जागा छोड़ना है तो आश्रय को आश्रित तो को छोड़ देना है ऐसा वो लोग तर्क देते हैं आगे एक सूत्र है लुभो विमोहने ऐसा एक सूत्र है वो सूत्र कहता है कि अच्छा लुभो विमोहने धातु क्या है लुभ सह में है तीसह सह रुस ऋषह तो उसको निष्ठा में ईट विकल्प से होगा तो निष्ठा में ईट तो विकल्प से हो गया प्राप्त है निष्ठा में ईट एक पक्ष में प्राप्त हुआ आपको जहां ईट चाहिए वहां तो विकल्प कर देता आप उस पक्ष लेकर के आपका कार्य कर लीजिए ये लुभो विमोहने सूत्र कहता है कि निष्ठा में लुभो को ईट होना होगा अगर आपको तीसरे सौ से ईट प्राप्त था ये लुभो विमोह क्यों आएगा कहने के लिए तो अगर हम सह को निष्ठा में विकल्प मान लेंगे ये विभाषा निषेध नहीं करेगा लुभो विमोह ने व्यर्थ हुआ क्योंकि लुभो विमोह ने कहता है कि लुभो धातु को निष्ठा में ईट करना चाहिए आपको तो सह से है कहीं ये विभाषा निषेध कर दिया कहीं आप मना कर दिया ना ये विभाषा आश्रित सूत्र है दुर्बल है वो तो निषेध नहीं करेगा नहीं करेगा तो लुभो विमोह सूत्र अभी हो पाएगा ये व्यर्थ हो जाएगा तो इसलिए क्या मानना पड़ेगा कि यश विभाषा निष्ठा में ईट निषेध अगर नहीं करेगा लुभो विमोह ने क्या करेगा ये स्पष्ट हो ना नि, नित्य करेगा था आपको रूप चाहिए था अन्वेषितम बनाना तो ये कहता है कि आपको ये रूप हो जाएगा तो अगर आपको प्राप्त आपको ये पक्ष बनाना था तीस तो केवल निष्ठा के लिए नहीं कहता है वो त्रिच इत्यादि को कहता है आपको निष्ठा में भी अन्वेषित बनाना था तो आपको तो हो जाएगा क्योंकि ऐसे विभाषा निषेध नहीं किया तो आपको अन्वेषित बन जाएगा वहां हम कह सकते हैं कि अन्वेषित भी बनेगा अनविष्ट भी बन जाएगा ये हम कह सकते हैं तो अ, और टीकाकार क्या कह दिया कि दोनों पक्ष तो प्राप्त ही होता है ना तभी टीका मत के अनुसार अनिष्ट रूप यह बन ही नहीं पाएगा मतलब अनिष्ट रूप ही बन पाए, बन जाएगा फिर लुभो विमोहन अगर नित्य कर देगा तो फिर आपको ये रूप भी नहीं बन पाएगा तो इसलिए टीकाकार मत को ग्रहण नहीं किया जा सकता ग्रहण करेंगे तो लुभो विमोहन सूत्र व्यर्थ होगा इसलिए मानना पड़ेगा कि तीस सह विकल्प निष्ठा में करने पर भी अश्य विभाषा निष्ठा में ईट निषेध करेगा तो ईट निषेध करेगा तो लुभो विमोह फिर ईट करवाएगा तो वो तो केवल लुभो धातु को ईट करवा दिया इस धातु को ईट करवाया नहीं किया नहीं किया तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि ईट नहीं होना चाहिए ईट किया गया तो ये छंद से हुआ तो भाष्य मत ही ठीक है ये यहाँ मतलब टीकाकार ये मतलब टिप्पणी कार्य मत लिये नहीं इसलिए बाकी विद्वान लोगों का ये मत है तो ऐसे वो दिए हैं किंतु ये और भी सब विचार सापेक्ष है जितना बुद्धि लगाएंगे उतना अगर कहीं लुभो विमोह ने नियम कर दिया नहीं तो कहेंगे लुभो विमोह ने नित्य कर देगा आपको पहले विकल्प था अभी लुभो विमोह ने नित्य करेगा आप कहेंगे क्यों हमको दोनों रूप चाहिए कहेंगे लुभो धातु का दोनों रूप कहाँ आपको दिखा तो आपको ये दिखा किस का दिखा कहेंगे क्यों लुभो धातु के पर में निष्ठा होने से लुब्ध ये रूप बनता है और ईट होने से लोभित तो ये रूप भी बनता है प्रलोभित तो कहते हैं ना तो ये भी दिखता है तो ऐसा अर्थात विचार का और चल सकता है हम लोग जितना बुद्धि चले संसार से हटा करके शास्त्र में लगाए रखे तभी तो ये सब जो लोग इसको विचार करते हैं अर्थात इनका बुद्धि अधिक चलता है शास्त्र में और व्याकरण है इसको क्या देखना है खाली वेदांत तो विचार करेंगे ये नहीं अर्थात तो ये विचार होने से भी बुद्धि तीक्ष्ण होता है और वास्तविक तो ये सब नया व्याकरण इत्यादि जो लोग विचार करने का शुरुआत में आदत डालते हैं आगे उनको फिर वेदांत तो में भी विचार आगे हो पाता है और इसमें बुद्धि पहले लगाने से शास्त्र में हमारी रुचि बढ़ती है रुचि बढ़ने से ही आगे आगे हम विचार करते हैं जिनको न्याय व्याकरण दृढ़ नहीं होगा वो शास्त्र में इतना रुचि नहीं ले पाएंगे थोड़ा कठिन होगा तो इसलिए इसको अर्थात रुचि लेकर के तो अध्ययन करना चाहिए लगेगा तो ये शुष्क है इसे क्या मिलता है किन्तु पढ़ना चाहिए जब बुद्धि इसमें चलती है तो फिर लगता है कि हाँ ये लाभ है तो ये विचार हो गया अभी तो अंतिम में हम लोग भाष्य मतो को ही मान लिए की ये ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहाँ नहीं है अच्छा हाँ ये ठीक है इसको हम लिख करके फिर मतलब हम भेज देगा लोगों को बाकी आप फिर विचित्रंग न्याय से आगे आप प्रसारण कर लीजिए लुबो विमोहने ने सूत्र तो है सात दो चौवन अच्छा आगे टीका में देखेंगे ये पंक्ति लिखेंगे तो ठीक है फिर हम बता देगा स... क्योंकि सभी को तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा ठीक है लुभो विमोह लिखे फिर अच्छा ठीक है लिखेंगे तो बाद में लिखने गे अभी कल सुन लीजिएगा तो इत्यत्र निष्ठायाम ईट विधानात यस्य विभाषा सह यषा सूत्र तीसहित्यवाधक यषा सूत्र तीस नित्यवाधक पहले कहा गया था कि निष्ठा अतिरिक्त तो में बाधक होगा अभी कहते हैं नित्य बाधक होगा ये निष्ठा अतिरिक्त तो इस प्रकार नहीं कहेगा तो प्रमाण तेन ईशित तो छांदस इट इत प्रयोग इति भाष्यकार वचन शुद्ध तो अगर यश विभाषा नित्य निषेध कर देगा तो इसी तम यहाँ जो ईट प्रयोग है छांद भाष्यकार वचन है ये शुद्धम ऐसे हुआ ये महाराज जी के विद्यार्थी थे निश्चलनाथ जी आप लोग जो पुराने हैं वहाँ जाने होंगे तो पगड़ी बांधते थे अच्छे विद्वान है बुद्धि भी मतलब प्रखर है तो वो एक बार मतलब ये पाठ महाराज जी का हो जाने के बाद वो फिर आए बोले कि यहाँ ये नहीं घटेगा फिर विचार हुआ तो फिर आगे ये सब निष्कर्ष निकला था अच्छे विद्वान है वो चलिए टीका में चतुर्थ पंक्ति में देख रहे थे अनुबंध से विकल्प विधानत अन्वेषितम अन्विष्टम वाई वैकल्पिक प्रयोगात अन्वेषितमि अन्विष्टम दोनों रूप मिलता है तो उसको लेकर के टीकाकार कह रहे हैं कि विकल्प ईट हो जाएगा ऐसे टीकाकार कह रहे हैं आगे ईषितम प्रेषितमति पद दो अर्थवत्व आह ईषितम और प्रेषितम यहाँ दो पद कहा गया दोनों पद देने का तात्पर्य क्या है कोई एक से तो काम चलता था उसका उत्तर देते हैं भाष्य में त्र प्रषितम इति प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषय विशे आकांक्षा सियात अगर केवल प्रेषित कह देंगे दो पद है इस और प्रेषित अगर केवल प्रेषितम कह देंगे दो आकांक्षा होगी एक हो गया प्रेषयित्री अर्थात तो प्रेरणा कौन देता है और प्रेषण विशेष कैसे प्रेरणा देता है ये दो विषय का आकांक्षा होगी इसको आगे स्पष्ट कर रहे है भाष्य में केन न प्रे विशेषण प्रेरणा दिये ते इस प्रकार के अर्थात वाक्य का पूरा अर्थ हो जाएगा किस प्रे सी विशेष के द्वारा प्रेसायत्री प्रेरणा देने वाला निजं हुआ है किस प्रेरणा देने के देने वाले के द्वारा प्रेरणा दिया गया और जो प्रेरणा देने वाला प्रेरणा दे रहा है की दृश्य व प्रेषणम कैसे प्रेरणा दे रहा है मौन होकर के कोई अंग के द्वारा अथवा वाणी के द्वारा अथवा अन्य कोई उपाय के द्वारा तो ये दो प्रश्न हो गया कौन प्रेरणा देता है और कैसे प्रेरणा देता है अभी कहते हैं कि ईषितमित तो विशेषण सती तद तो उभयम निवर्तते प्रेषितम कह दिया गया तो दो आकांक्षा हो गया और ईषितम कह दिया गया तो कहते हैं कि अभी कीदृशम प्रेषणम ये निराकरण हो जाएगा कैसे हो जाएगा अब ईशीतम तो कहते हैं उसमें धातु क्या है ईशु इच्छा प्रेसितम तो कहने से दो अंको संशय मतलब आकांक्षा हुई कि कौन प्रेरणा देता है कैसे देता है ईशितम तो अगर कहते हैं अगर वो कुछ अधिक को नहीं कहेगा फिर ये शब्द कहना व्यर्थ है तो प्रेरणा कैसे देता है कहते हैं कि अंग के द्वारा दे सकता है वाणी के द्वारा दे सकता है अथवा अन्य कोई उपाय से दे सकता है दूतों के माध्यम से किसी प्रकार की दे सकता है तो किंतु जब हम इसीतम शब्द कह कर के ईश्व धातु व्यवहार कर देते हैं इसका अर्थ है कि इच्छा से ही वो प्रेरणा देता है नहीं तो इसीतम शब्द क्यों कहता तो वाचा अथवा अंगे अथवा दूते इस प्रकार शब्द कह सकते थे जब इतना सारे विकल्प था तो इसीतम कहने का अर्थ अर्थात तो इच्छा मात्रे न एवं इति ज्ञान तो इसीतम शब्द कहने से भाष्य में कहते हैं इसी इतितु विशेषणे सति अगर इसी विशेषण दे दिया गया किसका विशेषण दिया गया इसीतम पूर्व में क्या धातु था प्रेषितम प्रेषितम कहने से दो आकांक्षा आ गई इसीतम कहने से वो आकांक्षा चली गई क्योंकि इसी में ईशु धातु है अर्थात इच्छा मात्र प्रेरणा देता है तद उभयम निवर्तते इस प्रकार की हुआ आगे भाष्य में उसको कहते हैं कश्य इच्छा मात्रे प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात अभी के न प्रसित्री ये निर्धारण नहीं हुआ किंतु कथम व प्रेषणम की प्रेषणम ये निर्धारण हो गया कैसे वो प्रेरणा दिया इच्छा तो ये इच्छा मात्र प्रेरणा दिया ये किस शब्द से निश्चय हो गया ईशितम शब्द के द्वारा उससे पहले क्या धातु था मतलब क्या रूप था प्रेषितम प्रेषितम होने से हमको दो आकांक्षा हो गई क्या क्या किसने दिया प्रेरणा और कैसा दिया प्रेरणा ये दो इच्छा हो गई थी अभी इसी तम कहने से एक इच्छा की निवृत्ति हो गई कौन सा इच्छा की दृशम प्रेरणम अभी क्या निर्धारण हो गया की दृशम इच्छा मात्रेण प्रेरणम एक हो गया अभी के न वो अभी समाधान नहीं हुआ अच्छा अभी कस्य इच्छा मात्रे प्रेषितम अभी कस्य इसका समाधान हो गया नहीं हुआ किसका इच्छा ये तो नहीं हुआ अभी कस्य इच्छा मात्रे प्रेषितम इति अर्थ विशेषण निर्धारणात इच्छा मात्रेण प्रेषितम ये तो निर्धारण हो गया इति निर्धारणात यहाँ तक सिद्धांति कह दिया अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि यदि एसो अभिप्रेत यहाँ से एक नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी स्पष्ट करते हैं संकते यहाँ से पूर्व पक्ष ग्रंथ आरंभ होता है संकते पूर्व पक्ष कह रहा है कि क्योंकि सिद्धांति पूर्व में कह दिया कि प्रेषितमिति अर्थ विशेष निर्धारणात इच्छा मात्रे प्रेषितम इस प्रकार की अर्थ विशेष हो गया अभी पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं यदि एसो अभिप्रेत सियात ऐसो अर्थ अर्थात तो आप कहते हैं कि इच्छा मातृ ने प्रेरणा कर दिया अगर यह अर्थ अभिप्राय होता तो फिर केने शीतमित ऐतावत सिद्धत्वाद जैसे होता है ना आप कोई लक्षण बनाते हैं ये वायु का लक्षण तर्क संग्रह में क्या कहा गया मूल में रूप रहित स्पर्शवान वायु आप कह देंगे कि ये स्पर्शवान क्यों कहा गया कहेंगे तो नहीं तो आकाश आकाशवादी में चला जाएगा आकाश आदि रूप रहित तो है? है उसमें रक्षण चला जाएगा इसलिए हम स्पर्शवान कहते हैं अगर स्पर्शवान कहना पड़ता तो उतना से काम चलाइए साधु महात्मा क्या बहुत ज़्यादा चाहते <laughs> इतना से हो जाएगा कहेंगे तो कहते नहीं नहीं अगर खाली हम स्पर्शवान कह देंगे ये पृथ्वी ज्लत है जो ये सब स्पर्शवान है उसमें भी जाएगा इसलिए आपको रूप रहित तो भी कहना पड़ेगा तो इसी प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है आपको इसी तलता तो है पूर्व पक्ष कह रहा है ईशितमति तो अने नदी ऐसो अर्थो अभिप्रेत है सियात के नितमतिता एवं सिद्धत्त खाली आप इसी तब्द तो को ले लीजिये एतावता इत है संभावत एक नव टिप्पणी दिया है कोई गुरुत्वपूर्ण नहीं है इसमें मतलब गुरुत्वपूर्ण नहीं है अर्थात तो हम लोग ये अर्थ समझ में आ जाता है यहाँ एतावता एवं सिद्धत्वात प्रेषितम नक्तव्यम ये और प्रेषितम ऐसा नहीं कहना चाहिए था तो ये पूर्व पक्ष का शंका हो गया अभी पूर्व पक्ष क्या शब्द को लेना चाहता है और किसको छोड़ देना चाहता है प्रेषितम पहले किसको लिया गया था प्रेषितम प्रेषितम लेने से दो आकांक्षा हो गई थी क्या क्या समझिए आपको भी मत भूलिए थोड़ा लोगों को थोड़ा बुद्धि काम करने लगे बहुत ज्यादा सोने से तो व्यर्थ हो जाएगा सब हाँ तो दो आकांक्षा हो गया था केन और मतलब कथम वाह केन और कथम जब हम इसम कह दिए तो एक उसे निवृत्त हो गया क्या निवृत्त हो, हो गया कथम कैसे प्रेरणा देता है क्या निर्णय हो गया कैसे प्रेरणा दे दिया इच्छा मात्रणा इतना यह हो गया अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि अगर इच्छा मात्रण कहना है यह इच्छा प्रेरणा देता है ये किस शब्द से ग्रहण हो गया <स दिणल Conti> इसी से अभी पूर्व पक्ष कहता है कि इसी को ले लीजिए फिर क्यों प्रेषितम को लेते हैं ये पूर्व पक्ष अभी कहता है टीका में पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रण इति व्याख्यातम आपने कह दिए कि कैसे प्रेरणा देता है कहते हैं प्रयत्नम अंतरेण फिर कैसे होता है कहते हैं सन्निधि मात्रणा कहते हैं कि अगर कोई दूर से देख लिया कि महाराज जी आ रहे हैं तो हम लोग तुरंत जाकर के आसन लगा देते हैं कहते हैं क्यों तो महाराज जी कुछ कहे थे कि आसन लगाओ बोल करके तो सन्निधि मात्रण हम लोग प्रेरित तो हो जाते हैं इसी प्रकार कहते हैं प्रयत्न मंत्रण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम ऐसा कौन व्याख्यान दिया सिद्धांति न पूर्व पक्ष प्रयत्न मंत्रण सन्निधि मात्रेण प्रेरणा हो जाता है ऐसा कौन कहा सिद्धांति कहा किस शब्द के द्वारा ये प्राप्त हुआ इसीतम के द्वारा प्राप्त हुआ ऐसा सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कहता है कि नयेदम व्याख्यानम अपी शोभ होते व्याख्यान ठीक नहीं लगता क्यों अपर्याय शब्द अर्थ भेद व्यभिचारात अपर्याय शब्द भेद पर्याय शब्द नहीं है और आप अगर शब्द भेद दो शब्द व्यवहार कर रहे हैं तो इसमें अर्थ अधिक आना चाहिए अपरयाय है ना अपर्याय शब्द भेद तो ये अर्थ अर्थभेद ये आना चाहिए जहां पर्यायवाची शब्द भेद देते हैं वहां तो उसी का व्याख्यान करने के लिए देते हैं कभी भाष्य में आएगा ना मंत्र का एक शब्द ले लिए भाष्यकार उसको कहने के लिए और दूसरा शब्द जैसे मंत्र में इंद्र आ गया उसका व्याख्यान करने के लिए क्या शब्द दे देंगे बीड़ दे देंगे वहां कोई अर्थ नहीं है क्योंकि तो पर्याय शब्द लिया जाता है केवल बताने के लिए किन्तु तो जहां पर्याय शब्द नहीं है और आप एकाधिक शब्द व्यवहार करते हैं अर्थात आपको अधिक अर्थ वहाँ होना चाहिए तो नहीं तो क्या होगा व्यभिचार्थ व्यविचाराथ अर्थात तो दो शब्द तो व्यवहार किए किंतु अर्थ अधिक नहीं है अर्थात दोनों शब्द अभी एक ही को कह रहे हैं पर वो दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है जैसे आप कहते कि घट पट और ये दोनों पर्यायवाची है क्या अभी आपका अर्थ किन्तु दो नहीं आएगा एक आएगा अगर आएगा तो क्या होगा उसमें एक शब्द होगा जिसको जो कि अपना अर्थ को नहीं कहता है कि दो भिन्न भिन्न वाचक शब्द है अभी किंतु एक ही अर्थ को कह रहे हैं कहेंगे तब तो ये अर्थात तो एक शब्द का अर्थ नहीं रहेगा घट पट ये कभी भी एक अर्थ को कह देंगे क्या तो भिन्न शब्द जब आप एक अर्थ के लिए कहेंगे मानना पड़ेगा कि ये शब्द का अर्थ फिर कुछ अलग अलग भी सब हो सकते हैं तो इसका शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आना चाहिए था वो बेविचार हो जाएगा ऐसा नहीं होता है जिसका जिसमें शक्ति है वो शक्ति नियत है और शक्ति वृत्ति से एकाधिक अर्थ हो सकते हैं किंतु घट पट का कभी भी समान अर्थ नहीं आ पाएगा यहाँ नहीं कहा गया कि शक्ति वृत्ति से पट भी कभी घटक कह ऐसा नहीं है ये व्यभिचार आपत्त्य भाष्य में दिया व्यविचारात् टिप्पणी देखिए सात नंबर व्यविचार आपत्त्य किस में व्यविचार हो जाएगा शब्द का अर्थ के साथ जब शक्तिवृत्ति से नियत संबंध रहता है वो संबंध का विविचार हो जाएगा शक्ति का विविचार हो जाएगा टिप्पणीकार कह रहे हैं अव्यभिचारात्ती अत्र पाठ है साधियान साधियान अर्थात तो साधक तरम यहाँ खंडाकार अर्थात तो अविविचारात टिप्पणीकार कह रहे हैं ये पाठ अच्छा है तो हम लोग तो अपना समझने के लिए ये पाठ को ले लेना अच्छा है तो इसलिए हम लोग पेंसिल में अव्यविचारात् खंडाकार कर देना चाहिए अर्थात हम लोग जो सब पढ़ने के लिए चलेंगे तो यहाँ अव्यविचारात् रख करके हम लोग अपना समझ लेंगे अर्थात अर्थ भेद से अव्यभिचारात अर्थात तो दोनों शब्द पर्यायवाची है तो अर्थ भेद तो होना ही चाहिए अव्यविचारात ये सरल पाठ और ये ठीक भी है यहाँ अच्छा अर्थभेद अभिभिचाराध दो शब्द व्यवहार किए हैं तो अर्थभेद होना चाहिए कहते हैं दो शब्द कहाँ है आपका तो प्रेषित तो इसी तो धातु तो एक ही है कहेंगे आप प्र लगाए हैं अगर उपसर्ग क्यों लगाते हैं क्या करने के लिए धातु का अन्य अर्थ सब दिखाने के लिए आप जो प्र उपसर्ग लगाए हैं अर्थात धातु का कुछ अन्य अर्थ दिखाने के लिए लगाए हैं तो इसलिए अन्य अर्थ आना चाहिए ऐसा पूर्व कह रहे हैं तो प्रेषित क्या चीज हम हाँ मतलब भेदस्य भेद अव्यभिचारा अर्थात भेद होना ही चाहिए व्यभिचार नहीं हो जाएगा अच्छा जा। अगर खंडाकार नहीं देंगे तो व्यभिचार की आपत्ति दोष आ जाएगा अगर हम खंडाकार लगा देंगे तो अर्थात व्यभिचार होना नहीं चाहिए हो जाएगा तो ये दोष हो जाएगा दोनों पक्ष में पाठ घटेगा अभ्य विचार अच्छा है भाष्य में अपिच उक्तम देखिए भाष्य का अनुसार यहाँ खंडाकार होना चाहिए भाष्यकार कह रहे हैं कि तो शब्द अधिक होगा तो अर्थ अधिक होना चाहिए अर्थात ये अभ्यभिचार है व्यविचार नहीं होना चाहिए अर्थाधिकम उतम इति या अभी जब आप इसमें कहेंगे मतलब प्रेषितम कह करके जब ईशितम कहेंगे तो इच्छया कर्मणा वाचा व के न प्रेषितमति अर्थ विशेषो अवगंतुम युक्तम अच्छा ये पूर्व पक्ष कह रहा है अभी तो, तो जब प्रेषितम कह करके आप और ईषितम कहते हैं तब तो ये जानना पड़ेगा कि कैसे वो प्रेरणा देता है इच्छया कर्मणा वाचा व के किस प्रकार की प्रेरणा देता है दो नंबर देख लीजिए ईषितम इतिश्य इच्छाया प्रवर्तितम पूर्व समाधान देता है कि कैसा यहाँ अर्थ करना चाहिए क्योंकि सिद्धांत कह दिया इच्छा मात्र न होता है कभी पूर्व कहता है ईषितम त तो अर्थात पूर्व कहा कि केवल ईषितम लीजिए प्रेषितम को क्यों लेंगे यहाँ से शंका आरंभ होता है आप लोगों को स्मरण रह रहा थोड़ा थोड़ा इसम एक ही शब्द लीजिए प्रेषितम क्यों लेंगे सिद्धांत कहता है कि प्रेषितम तो शब्द कहा गया अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि कहा गया तो ऐसा उसका अर्थ ले लीजिए ले क्या लेंगे ईशितम तो इतिष्य इच्छाया प्रवर्तितम इति इच्छा से प्रवृत्त होता है प्रेषितम इतिश्य तो कर्मणा वाचा वा प्रवर्तितम इति अर्थो अस्तु इच्छा से वो प्रवृत्त होता है और इच्छा करके कैसा करवाता है जैसे कहता है कि हमारे अंदर में इच्छा हुआ कि उसको ये सूचना पहुंचाऊं अभी कैसा पहुंचाऊं? तो इस प्रकार के हो जाएगा तो प्रेषितम शब्द से आ जाएगा कि कर्मणा वाचा व वा। हमारे अंदर में इच्छा हुआ तो कहते हैं कि इच्छा हुआ तो कैसा हम उसको सूचित करें कहते हैं कि कर्मणा वाचा व वा। कोई अंगोभंगी करे अथवा तो वाणी के द्वारा इस प्रकार की करें तो इच्छा से वाणी और कर्म के द्वारा इस प्रकार की पूर्वपक्ष दे रहा है सिद्धांति क्या कह दिया था इच्छा मात्र पूर्व पक्ष कहता है आगे प्रेषितम है ना इसलिए इच्छा करके वाणी अथवा कर्म के द्वारा प्रेरणा देता है इस प्रकार ले लीजिए सिद्धांति कह दिया इच्छा मातृण कोई उसका और बाकी अन्य कोई कर्म नहीं है इसलिए पूर्व पक्ष अभी ये शंका ला रहा है इच्छा करके कर्म अथवा वाणी के द्वारा प्रेरणा देता है ऐसा मान लीजिए भाष्य में इच्छा या कर्मणा वाचा वा के प्रेषितम ये विचार क्यों दे रहे हैं हमको लगता है क्या कर रहे हैं ये सब अगर इच्छा करके वो कोई शब्द प्रयोग अथवा कर्म अंग भंगी के द्वारा अगर सूचना देगा फिर वो मतलब प्रेरणा करेगा फिर वो प्रेरणा करने वाला चैतन्य हो पाएगा क्या जो कर्म अथवा शब्द के द्वारा प्रेरणा देगा वो प्रेरणा चैतन्य होगा क्या नहीं हो पाएगा वेदांत तो क्या करता है मन को प्रेरणा देने वाला वो चैतन्य है इसलिए कहता है कि इच्छा मातृण कोई कर्म कोई वाणी नहीं है पूर्व पक्ष किन्तु चैतन्य को लेने का उसका आग्रह नहीं है इसलिए कहता है कि कर्मों अथवा वाणी के द्वारा वो प्रेरणा करता है ताकि कम से कम कोई प्रमाता आ जाए ये साक्षी का ले जाते हैं अब कुछ पता नहीं चलता साक्षी आप वहां तक लेते हैं ये अर्थात क्यों इस प्रकार विचार देते हैं उसका तात्पर्य कर्मणा वाचा वा के प्रेषितम इति अर्थ विशेषो अवगंत युक्तः ऐसे पूर्व कहा इच्छा करके इच्छया कर्मणा वाचा व वा। इच्छया इच्छा से आगे कर्मणा वाचा वा के न प्रेषितम अर्थात इच्छा का अर्थ हो गया इच्छितम कर्मणा वाचा का अर्थ हो गया प्रेषितम इस प्रकार की पूर्वपक्ष समाधान भी आपको दे देता है ऐसा नहीं कि खाली प्रश्न करके छोड़ दिया तो, केन प्रेषितम इति अर्थ विशेषो अवगंतुम युक्तः आप लोगों का बुद्धि जाम हो गया तो दो मिनट थोड़ा आपको हटा लेते हैं इससे कहते हैं तो न कर्मणा वाचा वा यहाँ पूर्व पक्ष समाधान भी दे दिया अब इस प्रकार की मान लीजिए कोई आएगा केवल विरोध लेकर के कोई समाधान नहीं है वो थोड़ा बहुत अच्छे माने नहीं जाते कभी कभी होते हैं जो कार्य करने का समय में विशेष करके जहाँ ऊपर आदमी होता है नीचे आदमी होता है नीचे आदमी अगर बुद्धिमान है और ऊपर आदमी से वो थोड़ा मतलब कठिनाई में आ गया वो क्या करेगा ऊपर आदमी को लेकर के मतलब ये क्या ना समस्या फेंक देगा ऐसा हो गया क्या करेंगे बेचारा ऊपर आदमी अगर थोड़ा कम बुद्धिमान होगा वो समस्या में ऐसा होता रहेगा बेचारा गया उसमें और ये जो नीचे वाला बुद्धिमान है मस्त रहेगा करने तो उसको इसलिए ऊपर वाला अगर बुद्धिमान होगा वो पूछेगा कि इसका क्या समाधान है आप क्या सोचे हैं क्या हमको कुछ पता नहीं है आप इसके ऊपर सोचो आप क्या सोचते हैं पहले इसका समाधान ले के आना तो जो बुद्धिमान ऊपर वाला होगा वो शांति में रहेगा वो सोचेगा ऐसा नहीं कि नहीं सोचेगा किंतु ये जो उसको उसके ऊपर डाल करके आराम में चलता था उसको आराम में चलने नहीं देगा ये नीचे वाला जो ऊपर वाला को फेंक देता है इसको हम लोग साधारण तो कहते हैं बॉस को डब्बा बनाओ अर्थात <laughs> डब्बा के अंदर में डाल दो कुछ कंकर और ढक्कन बंद कर दो अभी बस को आप ऐसा बना दिए उसको समस्या दे दिए और ढक्कन बंद कर दिए और आवाज होता है बस के अंदर डब्बा को घुमाने से तो इस प्रकार के सिद्धांत यहाँ इस प्रकार के कम बुद्धि वाला नहीं है कि पूर्व पक्ष खाली समस्या फेंक देगा और ये ग्राउंड कर लेगा इसलिए पूर्व पक्ष जानता है तो ले करके जाएगा समाधान ले करके जाएगा इसलिए कर आप कभी महाराज श्री के पास जाएंगे और सीधा कुछ मतलब आप स्वयं मंथन नहीं किए और चले जाएंगे ऐसा कुछ ना कुछ प्रश्न फेंक देंगे तो ऐसा नहीं होगा महाराज जी आपको ऐसा एक दो प्रश्न पूछ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल इसमें कुछ जानते नहीं है खाली ऐसे प्रश्न फेंक दिए आप फिर जाओ और इसको और विचार करो हमसे जो ऊपर है ना उनका समय हमसे हम अधिक मूल्यवान है इसलिए हम सीधा लेकर के कुछ ऐसे फेंकना ये साधारण बुद्धिमानी नहीं है हम जब भी जाएंगे अर्थात तो हम अपने पूरा सामर्थ्य लगा दिए हैं हमको मिला नहीं हमको ये समाधान मिला किंतु ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता इस प्रकार होगा तो ऊपर वाला सोचेगा हाँ ये उद्यम किया है उसको और मदद करो ये सब अर्थात हम खाली ये सांसारिक विचार में नहीं आध्यात्मिक विचार में भी मतलब आध्यात्मिक जीवन में भी हमको कोई समस्या हो जाता है हम उसके ऊपर समाधान पहले खोजें खोज करके फिर ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ इसमें ये कठिन है इस प्रकार होकर के चले ठीक है अभी आ जाएंगे इनके ईट का विचार करते करते पत्थर हो गया था हमारा बुद्धि अब थोड़ा फिर वापस आ जाए तो पूर्व पक्ष समाधान दे दिया इच्छा अर्थात इच्छा करके कर्मणा वाचा वे न प्रेषितम इति अर्थ विशेषो अवगंत युक्त ऐसे पूर्व पक्ष समाधान दे दिया अभी सिद्धांत ही उसका उत्तर देगा टीका में तो दोग्तो अयम अर्थ विशेषो न घटते आपने जो ये अर्थ विशेष दिखा दिया समाधान दे दिया ये न घटते ये ठीक नहीं हुआ क्यों अगर आप कहेंगे कि किसी से इच्छा उत्पन्न होकर के कर्म वाणी इत्यादि के द्वारा प्रेषणा दे दे दिया गया इसको पूछने का क्या आवश्यक है जैसे कहते हैं कि आप भोजन करके रात को कमरे में गए ठंडी का दिन में जब भोजन करेंगे उसके बाद ठंडी लगेगा अधिक ना गर्मी लगेगा अधिक तुरंत ठंडी लगेगी अधिक और गर्मी का दिन में जब भोजन कर लेंगे उसके बाद गर्मी लगेगा पसीना निकलेगा ये सब शरीर का धर्म इसी प्रकार कराएगा तो इसका जब और विचार करेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा शरीर करता है कितना सूक्ष्म शरीर कार्य करता है कैसे भगवान की सृष्टि बड़ा मजादार है ये सब अभी देखिए सिद्धांति कहता है कि संघात्य एवं इच्छा दि प्रवर्तकत्व सिद्धे आप कमरे में गए रात को भोजन करने के लिए थोड़ा ठंडी अधिक लगेगा अभी शरीर को ठंडी लगा शरीर अभी क्या इच्छा उत्पन्न करवा देगा कि और एक डालना चाहिए ऊपर में कपड़ा ऐसा कर दिया अभी शरीर देखिए इच्छा उत्पन्न करके प्रवृत्त करवा दिया फिर कहने सीतम ये पूछने का क्या जरूरत है अगर आप कहेंगे कि ये कोई अर्थात इच्छा के द्वारा वाणी और इसके द्वारा अर्थात कर्मों के द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति करेगा ये तो संघात भी कर देगा अब रास्ता में जा रहे हैं कहीं एक है दुर्घटना देखे जो कि हमको देखना नहीं है तो आपके अंदर में इच्छा हो जाएगा अभी मनो उसको देखा मनो देख करके अर्थात उसमें कहा कि नहीं ये अनुचित है अनुचित है तो मनो अनुचित जान करके अभी कहेगा यहाँ से अपसारण हो जाना चाहिए तो देखिए अभी ये संघात तो जो शरीर इंद्रिय मनो यही तो सब इच्छा उत्पन्न करके प्रेरणा कर देते हैं अगर आप कहेंगे कि इच्छा बस होने से बस कर्म और वाणी के द्वारा हो गया इसी तो शब्द का अर्थ है इच्छा प्रेषित तो शब्द का अर्थ वाणी अथवा कर्म आप दोनों पदक घटा लिए इतने अगर श्रुति का अर्थ होता ये तो शरीर संग, संघात तो इच्छा के द्वारा प्रेरणा कर देगा ये तो सभी को पता है तो फिर श्रुति का क्या आवश्यक है श्रुति जो केन शब्द का अर्थ और एक अभी तक तो कहा नहीं ये के नी यहाँ आवश्यकता है खाली कथम का नहीं के नो तो आगे मंत्र में कहा जाएगा सिद्धांत कहता है कि आप जैसे समाधान दे दिए फिर केन का जो अर्थ श्रुति को कहना है वो आवश्यक नहीं रहा वो तो शरीर संगात ही प्रेरणा दे दिया ऐसे हो गया ये तो सामान्य जनों को भी पता है संघात एव इच्छा दिव्य ही प्रवर्तकत्व सिद्धे फिर जो केने और वो केन का आवश्यक नहीं रहेगा ये तो सिद्ध है तो प्रश्न अनुपपत्ति प्रसंगात ये प्रश्न नहीं बनेगा के ये प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ तक हुआ आगे सिद्धांति कहता है कि न प्रश्न सामर्थ्यात सिद्धांति कहता है कि आप जिस प्रकार के समाधान दिए उसे के न शब्द व्यर्थ हो जाएगा किसने प्रेरणा दिया ये आवश्यक नहीं है क्योंकि शरीर संघात प्रेरणा देते हैं ये हो जाएगा तो प्रश्न आपका जो सिद्धांत मतलब आपका जो समाधान वो ठीक नहीं है देहादी संघाताद द कर्म कार्यादि अतो अन्य कूटस्थम नित्यम वस्तु बहुत साम पृछती सामर्थ्या उपपद्यतें देहादि संघातात देहादि संघात अनित्य है और ये सब कर्मों का कार्य है आप इस जन्म में क्या कर्मों कर लिए आपको ये शरीर मिल गया अब फिर कैसे कहेंगे कर्म कार्य पूर्व जन्म पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका कार्य है देहादि संघाताद कर्म कार्या तो समान अधिकरण है उससे विरक्त वो आकर के यहाँ प्रश्न पूछ रहा है तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है जिससे विरक्त हो गया उसके बारे में प्रश्न पूछेगा नहीं पूछेगा इसलिए कहते हैं कि अतो अन्यत अतो अन्यत, अर्थात अन्यत। वस्तु कर्तरी हुआ हुआ। कर्तरी जो ये शरीर संघात इत्यादि ये प्रेरणा देना ये तो सार्वजनिक सभी को पता है उससे कुछ भिन्न पदार्थ जो कि मन को कभी प्रेरणा देता है वो जानने के लिए कहते हैं पृच्छति इति पृछती इत सामर्थ्या सामर्थ्या टिप्पणी कार करें अस्मदुक्त इति अर्थेष कोई एक प्रेरणा देता है और इच्छा मात्र से प्रेरणा देता है अगर वो शब्द अथवा कर्म करेगा तो दूसरों को पता चल जाएगा आराम से पता चल जाएगा वो कुछ नहीं करता इच्छा मात्र प्रेरणा देता है इतर अगर ऐसा नहीं मानेंगे अर्थात तो इच्छा मात्र से कोई शरीर संगात से भिन्न रह करके प्रेरणा देता है इस प्रकार की नहीं मानेंगे तो कर्मभीर देहादि संघात से प्रसिद्धमिति इच्छा वाक कर्म भी इच्छा वाणी अथवा कर्म के द्वारा देहादि संघात देह इंद्रिय ये सब संघात का प्रेरयतृत्वम अर्थात देह इंद्रिय इत्यादि ही प्रेरणा देने वाले है इच्छा वाणी कर्म इत्यादि के द्वारा ये सब दे सक देख सकते हैं तो इस इसी प्रकार की प्रेरणा दे देंगे अर्थात तो देहादि संघात तो ही प्रेरक हो जाएगा प्रसिद्धमिति ये तो लोक में प्रसिद्ध है इसलिए प्रश्नो अनर्थक हैितम ये के न प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि शरीर संघात तो ये प्रेरणा देते हैं ये तो सबको पता है कुछ देख लिया कुछ मतलब इंद्रियो से ग्रहण हो गया उससे कुछ इच्छा हो जाती है प्रेरित तो हो जाता है ये तो सामान्य है यहाँ तक हुआ पाठ तो आज यहाँ तक कल तो पाठ नहीं रहेगा कल गीता जयंती इसलिए साढ़े छह बजे से जैसे हम लोग चतुर्थी का दिन पारायण किए थे यहाँ करेंगे इस विषय में और एक मिनट थोड़ा कह देते हैं जब हम लोग गीता का पारायण करते हैं देखिए आरंभ में सभी का उत्साह पूरा भरा रहता है शब्द भी जोर आता है जब तृतीय और चतुर्थ अध्याय आने लगेंगे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तमस रजस सत्व अलग अलग स्थिति के लोग रहेंगे तमस से तो सो जाएगा रजस से तो चित्त इतना विक्षेप करेगा क्योंकि ये जो हम गीता पारायण कर रहे हैं ये प्राणायाम है हम एकदम तालाबद्ध होकर के गा रहे हैं तो ये क्या करेगा ये मन को अरेस्ट बंद मतलब मन का गति को बंद कराएगा रजस है तो और वो रहने नहीं देगा एक प्रकार के अंदर में क्या कहते ना हिंदी में कहते हैं वेचे नहीं कराएगा असंयम अवस्था लाएगा थोड़ा हाथ पांव ऐसा कराएगा नहीं तो थोड़ा उठ करके घूम लेंगे ये आएगा तो किंतु जो मन के विचार के द्वारा इसको पार कर सकता है देखेगा एक दिन पार हो जाएगा अंदर से आपका शरीर में कोई कठिनाई नहीं है आपका कोई बल में कमी नहीं है आप कर सकते हैं किंतु मन इस प्रकार करेगा और हम मन को जान नहीं पाते मन शरीर को चला देगा और हम उसी के साथ चल गए और जब तक हम उसके साथ सटे रहते मन के साथ हम देख नहीं पाते देखिए मनो ऐसा अभी कार्य करवा रहा है हमको उठा दे रहा है किंतु अगर हम मन को देख पाएंगे मनो देखिए कैसे अर्थात अपना संस्कार से हमको प्रेरित करके उठा दे रहा है अगर हम देख पाएंगे मन को अभी धीरे धीरे सुधार कर पाएंगे जिसको हम देख पाएंगे उसका सुधार कर पाएंगे जिसके साथ हम सटे हैं उसको कठिन है इसलिए जब द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय किसका कहाँ तक तो आएगा आप देख लेंगे फिर कहेंगे अच्छा मन ऐसा कर रहा है ठीक है हम मन के साथ नहीं चलेंगे अब चलेंगे ऐसे बैठ करके ऐसे ही चलेंगे और जितना सामर्थ्य और जोर गाएंगे देखेंगे दो तीन अध्याय के बाद मन आपके अधिन में आ जाएगा और आप समान गा पाएंगे ये चलेंगे मन का किसी प्रकार की ये अर्थात ग्रहण नहीं करना है तो ऐसे चलेंगे तो देखेंगे तीन चार बार में गीता पारायण होने के बाद आप देखेंगे आप पार हो गए और आप पूरा एकदम एक ही स्वर में एक ही शक्ति से गा सकते हैं अर्थात ये सत्व गुणा आ गया ऐसे जानना होगा ठीक है लगे रहे हम लोग शो मित्र शो भव बृहस्पति